बल्लभ सीतारा जानकी बल्लभ सीतारा कमला बिमला मिथिला अवध सरयू सीता कमला बिमला मिथिला सीता श्री राम िया राम जय जय हनुमान जय शिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन दिपा निधान संकट मोचन दिपा निधान श्रिया जय श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय श्री नाभागोस्वामी जी महाराज की श्री प्रियादासी महाराज की श्री सतगुरुदेव भगवान की है परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय पूज्य श्री आचार्य चरण की जय उनके पावन श्री सीपी मिलन महामहोत्सव की जय सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय तुलसी महारानी की जय गौ माता की जय सब संतन की जय जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे हरिशरण ब्रह्मांड नायक परब्रह्म अनतकोट ब्रह्मायक पर्रह्म कल्याण गुणगण निलय निखिल हे हेय प्रत्यनीक कल्प कल्पतरू भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्री अयोध्या धाम में परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज के पावन श्री सीति मिलन महामहोत्सव में श्री मानस भवन में परम श्रद्धे पूज्य महापुरुषों की पावन समिधि में रामकरी वाले महाराज जी विराज रहे हैं पूज्य श्री हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी मध्य में महाराज जी ये सब महापुरुष विराज रहे हैं श्री करुणाधन वाले महाराज जी विराज में रहे हैं सभी पंचस्थ पूज्य सभी संतों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए एवं सन्मुख विराजमान सभी पूज्य संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए आज कथा सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं कल श्री भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण की पूर्व भूमिका है उसी की चर्चा कल हुई भक्तमाल में नाभाजी ने हमें कैसी दृष्टि प्रदान की जिससे हम वैष्णवापचार से बच सकते हैं यह चर्चा भगवत कृपा से कल की है जैसे सभी ग्रंथों के महात्म्य कथन की परंपरा है कल नाभाजी की पंक्तियों में कुछ महात्म का स्मरण किया गया भक्तमाल में भी महात्म कथा की परंपरा है प्राचीन उसमें नाभाजी कृत भक्तमाल महात्म्य तो है ही अलग से जिसे भक्तमाल महात्म्य कहा जाता है वह श्री वैष्णव दासी कृत है इन वैष्णवदास दासी का परिचय यह है कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के शिष्य श्रीनिवासाचार्य जी हुए और उनके शिष्य श्री मनोहर दासी हुए मनोहर दासी के शिष्य प्रिया दासी हुए और प्रिया दासी के नाती चेला पौत्र शिष्य श्री वैष्णवदास जी प्रियादास जी के समकालीन जैसे साधुओं में होता है दादा गुरु पर दादा गुरु जी का भी दर्शन कर लेते हैं साधुओं के यहां नाद सृष्टि है इसलिए सृष्टि बहुत जल्दी बढ़ जाती है तो वैष्णव दास जी महाराज ने अपने सामने घटित तीन घटनाओं का वर्णन किया आप लोग सब इन चरित्रों को बारंबार श्रवण कर चुके हैं लेकिन फिर भी अत्यंत संक्षेप में हम उनका स्मरण करें कई दोहे हैं उनमें एक दोहे में वैष्णवदासी ने कहा है भक्तन की महिमा कही कपिल देव भगवान नारायण आधीन है मैं कह कहूं बखान भगवान जिनके अधीन हो जाते हैं प्रेम के वस में हो जाते हैं उन भक्तों की महिमा में कैसे स्वयं भगवान कपिल ने श्रीमद भागवत में स्तिक्षव कारुकासदेनातशत्रव शाताधुषण मय्यन भाव भक्ति के दृढ़ा मतृते त्यक्तर्माण त्यक्स्वजन बांधवा मदास्तया कथा श्रन्वन्ति कथयन्ति कथय तपंति विवुस्तापा नईता मदगत चेतस तेधव साधि सर्व विवर्जिता संगस्ते स्वते संग दोषरा ही ते कहकर के संतों की महिमा का वर्णन किया श्री सीताम जी महाराज की श्री हर्षण कुंजवाले महाराज जी पढ़ा रहे हैं आओ प्रभा महाराज आगे आगे तो वैष्णव दास जी ने संसार को आरसी कहा महाराज जी श्री वैष्णव दास जी महाराज ने संसार को सब संसार सु आरसी आरसी माने सुंदर स्वच्छ दर्पण है दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है किसका प्रतिबिंब दिखता है इस जगत रूपी दर्पण में किसका प्रतिबिंब दिखता है जन्म महिमा प्रतिबिंब भक्त महात्म्य ही इसमें झलकता हुआ प्रस्तुत होता है प्रकट होता है लेकिन एक विशेष बात है वह क्या है खूब सुंदर दर्पण हो स्पष्ट प्रतिबिंब उसमें झलकता हो तो इस जगत रूपी सुंदर आरसी में संत महात्म रूपी प्रतिबिंब झलकता कब है बोले रति द्रग बिन सूझे नहीं भगवत भागवत चरणार विंद में जो विशुद्ध निष्काम सहज रति है प्रीति है उसके अभाव में संत महात्म का ज्ञान नहीं होता और यह अनुभव सिद्ध बात है जब तक किसी महान अनुरागी प्रेमी संत का चरणाश्रय प्राप्त नहीं होगा उनसे आप हृदय से जुड़ेंगे नहीं तब तक आपके चित्त में यह रहेगा अरे घोर है, महात्मा कहां मिल सकते हैं महात्मा तो आज हैं ही नहीं ऐसी भावना चित्त में आवेगी किंतु किसी एक प्रेमी अनुरागी संत की कृपा हो जाए तो आपकी यह दृष्टि बदल जाएगी आपका यह भ्रम समाप्त तो हो जाएगा आपको लगेगा नहीं हम संतों की उपस्थिति का उनके सत्संग का जैसा लाभ ले लेना चाहिए वैसा लाभ नहीं ले पा रहे हैं कभी संतों का अभाव नहीं है अभी भी संत धरती पर विराजमान और श्रीमद् भागवत में तो नवयोगेश्वर संवाद में यह आश्वासन दिया गया है चाहे जैसा भयंकर समय आ जाए और विराजमान राजा ऊपर आई चाहे जैसा भयंकर समय आ जाए भगवान के भक्त संत महापुरुष इस धरती पर प्रकट होते रहेंगे बहुत प्रिय है दास को यह श्लोक कृता दिशु प्रजा कलाछ सं सं संभव कलऊ भविष्य नारायण पराया इस श्लोक को श्रवण करके हम लोगों को बहुत, बहुत बल मिलता है नवयोगीश्वर जी कह रहे हैं हे निनी महाराज सतयुग त्रेता द्वापर के साधक इसलिए कठोर कठोर साधनाएं करते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए कृता दिशु प्रजा राजन कलऊ संभवम इच्छेन्लयुग में जन्म लेना चाहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर के साधक ऐसी कौन सी विशेषता कलयुग में है वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोधरत सवनर नारी जहां ऐसी दुर्दशा हो वहां कौन सा ऐसा विशेष गुण है जिसके कारण सतयुग त्रेता वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं तो इसका उत्तर दे रहे हैं कलु खलु भविष्य नारायण पारायण चाहे जैसा भयंकर समय आ जाए कलिकाल में भगवत पारायण भक्त जन्म ग्रहण करते ही रहेंगे जैसे आज हम लोग अनुभव करते हैं कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रैदास जी महाराज श्री कबीरदास जी महाराज श्री मीराबाई श्री नरसिंह जी महाराज श्री सूरदास जी महाराज आदि आदि संत महापुरुष जब इस धराधाम पर प्रकट रहे होंगे और उनका जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन और सत्संग प्राप्त किया होगा वे कितने भाग्यशाली होंगे ऐसा मन में कभी कभी भाव आता है कि नहीं आता है आप विश्वास करें इस युग में जो महान संत प्रकट हुए हैं पूज्य पंडित श्री रामबल्लभा शरण जी महाराज पूज्य रामायणी श्री अखिलेश्वरदास जी महाराज पूज्य हर्षण कुंजी वाले श्री सरकार और और अनेक महापुरुष पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज किसी काल के पश्चात जब इनकी गरिमा महिमा और इनके द्वारा जो वैष्णवता का प्रचार प्रसार हुआ है उसका लाभ आगे की पीढ़ी के लोग प्राप्त करेंगे तो वे भी उनके चरित्र को पढ़कर मन में विचार करेंगे ये लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन लोगों ने इन महापुरुषों का प्रत्यक्ष दर्शन स्पर्श और समागम प्राप्त किया हो एक महापुरुषों का दर्शन समागम प्राप्त हुआ बस कमी अपनी ओर से है गोस्वामी जी भी यही आश्वासन दे रहे हैं सब ही सुलभ सब दिन सब दे सब ही दिन सब देता से वन कले का सेव सम आदर्श मुख्य सेवन करने की आवश्यकता है आदर पूर्वक सेवन करने से संपूर्ण क्लेशों की मूर्ति होती महाराज जी क्लेश है क्या कितने युग कितने अनंत अनंत संवत्सर जीत चुके हैं भगवान से बिछड़े हुए और अब तक उन के चरणार्गों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं इससे बड़ा क्लेश और कोई दूसरा नहीं है इस क्लेश का समन संतों की कृपा से हो तो रतिद्रग बिन सूझ है नहीं अंधे को यह बिंब महात्म्य क्या है कहते हैं कि संपूर्ण वेदादि शास्त्रों के श्रवण का परम परम फल है भगवान श्री हरि की प्रार्थना उनके चरण कमरों में प्रेम हो जाए वे प्राप्त हो जाए यही इनका फल है और वह भगवान वह इसके प्रधान श्रोता हैं तो इससे बढ़कर महात्म की बात ही क्या हो सकती है इतने बड़े भगवान वह भक्तमाल के प्रधान श्रोता हैं इसलिए हमारे यहां भक्तमाल की परंपरा में आवाहन जैसे रामायण की कथा में हनुमान जी का आवाहन किया जाता है ऐसे ही जब भक्त चरित्रों का शुभारंभ होता है तो हरिजू आय विराज ये कहा जाता है परंपरा का हरिजू आय विराज कथा रसिक हरिदास हरि और हरिदास दोनों ही कथा रसिक हैं देहली दीपन्याय से और दोनों ओर इसका अन्वय हो जाता है कथारसिक श्री हरि भी हैं और हरिदास भी दोनों ओर इसका अन्वय हो जाता है दोनों ओर यह पद प्रयुक्त तो हो जाता है हरिजू आय विराज कथारसिक हरिदास क्यों आके विराजें? कहते तुम श्रोता भक्त मान के तब पद रज तो भाई, भाई अब हम लोग किस श्रेणी के श्रोताएं बोले हम लोग तापा छे जो और इन के बाद तीसरे नंबर पर तापा छे जो और तिन पाछे जो और स्रोता हैं रसखान तिनके सकल मनोरथ पूर्व बहुश्री भगवान तीन घटनाएं वर्णन की हैं वैष्णव दास जी एक घटना वर्णन की है श्री गोवर्धन नाथ दास जी नामक संत भक्तमाल के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री प्रियादास जी के ही गुरु भाई थे और उनके सखा थे मित्र थे वो भी भक्तमाल जी की कथा कहते थे पुराने काल में संत रामत करने के लिए जाते थे आज भी संतों में रामक की प्राचीन परंपरा थोड़ा जल दे आप संत सेवा के निमित्त दस पांच संत जमात लेकर के विचरने के लिए जाते कथा कीर्तन करते हुए जाते और वहां से लौट के आते प्राचीन परंपरा बिना मांगे जांचे जो कुछ प्राप्त हो जाता उसको लाकर गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर देते महाराज ठाकुर सेवा गौसेवा संत सेवा, सेवा इससे करिए ये प्राचीन परंपरा रही महाराज विलक्षण विलक्षण घटनाएं सुनने को मिलती है हमारे यहां वृंदावन में स्वामी श्री हजासी की परंपरा के आचार्य चरण श्री स्वामी ऋषिकदेव जी महाराज थे उनके बावन शिष्य थे और वो बावनों जमात लेकर विचरण करते थे राम के और ला करके गुरु महाराज के चरणों में अन्य वस्त्र जो कुछ मिल जाता वह अर्पित करते थे उनके समय में बड़ी विस्तार पूर्वक सेवा होती थी श्री ठाकुर बिहारी जी उनके इतिहास में आता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की तो दो प्रकार की वृत्ति है एक तो भूपवृत्ति है और एक माधुकरी वृत्ति है मधुकर वृत्ति है विरक्त संत के लिए साधु के लिए भूपवृत्ति वर्जित है भूपवृत्ति का तात्पर्य है किसी गांव में चले गए मुखिया के पास प्रधान सरपंच के मुखिया के पास चले गए बड़ा आदमी चेला है उसने सब गांव को इकट्ठा कर लिया और कह दिया सबको एक एक बोरी गेहूं देना पड़ेगा अब उसी गांव में रहना है मुखिया की बात न माने तो रहेंगे कैसे तो जिसकी श्रद्धा है अथवा नहीं है देने की सामर्थ है अथवा नहीं है उसने भी एक बोरी गेहूं दे दिया मुखिया जी ने दस बोरी गेहूं दे दिया क्योंकि वे बड़े जमींदार हैं इसको वृत्ति कहते हैं टैक्स वसूलना यह विरक्त के लिए साधु के लिए निंदित है वर्जित है इस प्रकार के अन्न को खाने से भजन बिगड़ता है भजन बनता नहीं माधुकरी वृत्ति यह है भगवत चर्चा करते हुए गए किसी के ऊपर दबाव नहीं किसी के ऊपर जोर नहीं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं लोगों को पता महाराज आए हैं संत सेवा गोसेवा होती है बिना मांगे जांचे जो कुछ आ गया किसी ने एक शेर दिया तो उसका भी वही आदर और किसी ने एक क्विंटल दिया तो उसका भी यही आदर आओ ठीक बहुत अच्छा आओ बहुत बढ़िया इसको कहते हैं माधुकरी वृत्ति उस अन्न में दोष नहीं होता वह अन्न साधक के लिए उपयोगी होता है भजन में सहायक होता है तो रामत की जो प्राचीन संतों में परंपरा थी वो तो माधुतरी वृत्ति से संत रामत करते थे और जो सहज आ जाता उससे वे भगवत सेवा संत सेवा करते थे तो श्री गोवर्धन नाथ राजस्थान की रामत पर गए प्रायः संत उन्हीं क्षेत्रों में रामत करते हैं जहां के लोग भावुक हों सत्संगी हों कुछ सेवा भी प्राप्त तो हो जाए तो राजस्थान शुरू से ऐसा क्षेत्र रहा है आज भी हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में आज भी राजस्थान इतना पवित्र क्षेत्र है कि वहां कोई भी साधु भूखा नहीं रह सकता सैकड़ों आकाशवृत्ति के स्थान हैं और संत अपनी आसन छोड़कर कहीं नहीं जाते फिर भी उनके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं होता और हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा है कि परिचय की दंडोत है परिचय नहीं है तो कोई दंडोत प्रणाम से प्रयोजन नहीं है और आप कुछ कहो तो सेवा कर भी देंगे जितना कहोगे उसका चौथाई करेंगे और नहीं कहोगे तो भूखे मर जाओ कोई पूछने वाला नहीं कि बाबा जी भोजन क्यों नहीं किया ये हमारा क्षेत्र है राजस्थान पवित्र क्षेत्र है तो श्री गोवर्धन दास जी रामत करके रामत करते करते पैदल चलते थे संत जयपुर पहुंचे उस काल में विग्रहों की सुरक्षा की दृष्टि से वृंदावन के अनेक श्री विग्रह राजस्थान में जाकर सुरक्षित हो चुके थे महाराजा मानसिंह गोविंददेव जी को भी जयपुर ले जा चुके थे गोविंद देव जी के मंदिर में श्री गोवर्धन दास जी ने श्री भक्तमाल की कथा कही और कथा भक्तमाल की कोई पांच दिन सात दिन या दस दिन की तो होती नहीं है तो विशाल ग्रंथ है महीनों की कथा है कुछ दिन कथा कही और कथा कहने के बाद बोले कि अब हम सांवर की झील है वहां रामत का समय दे चुके हैं तो वहां से लौट करके आएंगे तो आगे की कथा कहेंगे सांवर की रामत करके गोवर्धन दास जी पुनः गोविंद देव जी आए और आकर के उन्होंने जब श्रोताओं से पूछा कि हम तो नित्य कथा कहते हैं इसलिए हमें क्रम का स्मरण नहीं है हमें नित्य वाले क्रम का स्मरण है लेकिन आप लोग रसिक श्रोता हैं यह बताएं कि हमने यहाँ गोविंद देव जी के चरणों में कहां तक की कथा कही थी और कहां से आगे कहना है आप लोग बताइए श्रोता तो सदा श्रोता ही रहे वो सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे किसी को निर्णय निश्चय ही नहीं हो पा रहा था कहाँ तक कथा हुई थी श्री गोवर्धन दास जी पूज्य आचार्य श्री प्रपाशंकर जी के जैसे खड़े महात्मा थे आचार्य जी भी खड़े महापुरुष थे कथा में कोई इधर उधर देखे या कथा में सामने बैठकर सोने लग जाए रे राम राम फिर उसकी खैर नहीं आचार्य जी चाहे जितना बड़ा हो तुरंत डांट लगा देते थे स्वयं ढूंढ करते थे इसलिए उनका ये भाव रहता था कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं वे भी शरीर संसार की सुधबुद भूल करके श्रवण करें ये पूज्य आचार्य चरण का भाव रहता तो श्री गोवर्धन दास जी भी ऐसे ही संत थे उन्होंने पोथी बंद कर दी। बोले हम तो संतों के बीच में नित्य सत्संग करते वही ठीक है तुम लोग जयपुर वासी कथा सुनने योग्य नहीं हो तुम्हें यही पता नहीं है कि कहां तक की कथा हुई कहां से आगे कथा होनी इसलिए अब हम यहां से वृंदावन की ओर जा रहे हैं श्री ठाकुर गोविंद देव जी को कथा का वियोग व्याप्त तो हो गया और उस समय श्री गोविंद देव जी के पुजारी थे गोस्वामी श्री राधारमणलाल जी गोसाई परंपरा से वहां सेवा होती है गोस्वामी श्री राधारमण लाल जी उस समय प्रधान सेवायत थे श्री गोविंद देव जी के ठाकुर जी ने गोसाई जी को निकट बुलाया और बुला करके कहा श्री गोविंद देव विख्याता कही पुजारी सो जबाता श्री रैदास भक्त की गाथा भई कहो अब आगे नाफा हे श्री गोवर्धन नाथ दास महाराज रैदास जी तक्का का चरित्र आप कह चुके हैं और रहस जी से आगे की कथा कहिए इतना सुनते ही गुसाई जी गदगद हो गए वे भी उच्चकूटी के साधक थे किंतु अब तक उन्हें स्वप्न और ध्यान में ही गोविंद देव जी का दर्शन होता था आज गोविंद देव जी की प्रत्यक्ष वाणी सुनने का सौभाग्य मिला वे तो गदगद हो गए सुनिशुपुजारी सु के ब्रिगना पानी अपार याके अपारोता आप हैं यह निर्धार ठाकुर जी श्रोता हैं ये भगवान ने प्रमाणित कर वे अत्यंत विह्वल होते हुए गोवर्धन नाथ दास जी महाराज के निकट आए गुसाई जी और उन्होंने कहा ठाकुर जी ने कहा है जी तक का चरित्र हुआ है वहां से आगे का चरित्र कहिए भगवान की वाणी में और भगवान के प्रधान अर्चक श्री राधा रमणलाल गोस्वामी जी की वाणी में गोवर्धन नाथ दास जी को किंचित भी संदेह नहीं लेकिन श्रोताओं का विश्वास दृढ़ हो गए इसके लिए उन्होंने एक लीला और की उन्होंने कहा कि आपसे तो ठाकुर जी ने कर दिया और हमसे बोलने में इनको शर्म लग रही है लाज लग रही है संकोच लग रहा है तो यदि इतनी तीव्र अभिलाषा कथा श्रवण की है तो जो वाक्य भगवान ने आपसे कहा है वही सब श्रोताओं को सुनाते हुए हमसे भी कहें तब हम समझेंगे कि भक्त चरित्र के रसिक श्रोता हैं पुजारी जी ने कहा सरकार यदि सुनने की इच्छा हो तो जो हमसे कहा वो कहना पड़ेगा पुनः ठाकुर जी के मंदिर से शब्द आया श्री रेदास भक्ति की गाथा भई कहो अब आगे ना अब तो गोवर्धन दास जी इतने भावुक हो गए बोले अब हमको लौट के वृंदावन जल्दी नहीं जाने जब तक ग्रंथ पूर्ण नहीं होगा तब तक गोविंद देव जी को नित्य कथा सुना संत वहां विराज गए संपूर्ण ग्रंथ हुआ एक इतिहास ये है दूसरा इतिहास श्री प्रिया दास जी के जीवन काल काल भक्तमाल के टीकाकार प्रिया दास देखो महाराज जी बड़ी बिछिर बात है जिस काल में प्रियादास जी को नाभा गोस्वामी जी ने टीका लिखने की आज्ञा दी है उस काल में श्री रामानंद संप्रदाय में रसिक भक्त संतों की भक्त कवियों की कमी नहीं थी अनेक तो द्वाराचार्य थे जिनकी बड़ी बड़ी वाणिया हैं। रामानंद संप्रदाय तमाम सिद्ध रसिक भक्त लेखक कवियों से सजा धजा था लेकिन धन्य है नाभाजी का औदार्य नाभाजी ने किसी रामानंदी साधु को आज्ञा नहीं दी भगवत धाम गमन के सौ वर्ष के बाद प्रियादास जी के सामने प्रकट होकर के जो गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा के श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा के श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की परंपरा के शिष्य थे उनको आज्ञा दी कि आप भक्त की गलत थे हमारे महाराज जी कहते थे कि ये भी नाभाजी का वैशिष्ट था यदि वे किसी अपनी परंपरा के संप्रदाय के संत को आज्ञा देते तो भले ही उसकी लेखनी में नाभाजी के समान निष्पक्षता होती है लेकिन कहने वाले यह कहने से नहीं चूकते कह रहे वो तो मूल ग्रंथ भी रामानंदी हैं और उसके टीकाकार भी रामानंदी हैं, इसलिए यह लिख दिया यह लिख दिया यह लिख दिया, दिया यह नहीं लिखा यह नहीं लिखा ऐसा आरोप उनके ऊपर हो जाएगा किंतु इस परंपरा से अलग परंपरा के कोई वैष्णव लिखेंगे तो इससे चतुष संप्रदाय के वैष्णव परस्पर निकट होंगे और भक्तमाल वह किसी एक यद्यपि सत्य संप्रदाय की परम्परा का ग्रंथ होते हुए भी वह सर्वथा सांप्रदायिक दिराग्रहों से मुक्त भक्त मात्र के लिए उपादेय ग्रंथ है इस बात को नाभाजी प्रकट करना चाहते प्रियादास जी को हमने टीका लिखने की आज्ञा दी और आश्चर्य है प्रियादास जी ने भी उसका ऐसा अद्भुत निर्वाह किया ऐसा अद्भुत निर्वाह किया कि मूल ग्रंथ के समान प्रियादासी की टीका को आदर प्राप्त हो इसलिए प्रियादासी की टीका को टीका नहीं माना जाता तो उसको मूल ही माना जाता स्वयं प्रियादासी ने वर्णन किया है रची कविताई रची कविताई हमने कविताई रची है कैसी कविताई रची है रची करताई सुखदाई लागे निपट सुहाई ओ सचाई पुन रुक्ति लेर मधुरताई अनु जंग पाई छाई मोद जरी लगाई काव्य की बड़ाई निज मुख ना भलाई होत काव्य की बड़ाई निज मुख ना भलाई हो ना भाजू कहाई थे कौड़ी के सुनाई है कई आते सदाई भक्ति भोग सुना जी का भक्ति भोगिनी सुना जी गाई बड़ी सुंदर कविता हमने लिखी है सबको सुख देने वाली है और झूठी नहीं है अतिरंजित करके नहीं लिखा है जो यथार्थ है सत्य है उसी को प्रस्तुत किया गया है इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है अक्षर बड़े मधुर हैं अनुप्रास अलंकार खूब है यमक अलंकार खूब है श्लेष भी है रस छंद अलंकार की मर्यादा का बहुत अच्छा निर्वाह इसमें हुआ है आगे की पंक्ति में कह रहे हैं ये तो वही हुआ अपने मुंह मिया निज कवित्व के ही लाग नीका सरस हो अथवा अति टीका कहते ये भी हम जानते हैं कि काव्य की बढ़ाई निज मुखना भलाई हो जब यह जानते हो फिर इतनी प्रशंसा अपने ही टीका की क्यों लिख रहे हो बोले नाभाजू का या प्रौढ़ सुनाई मैं लेखक नहीं हूं मैं लेखनी हूं और नाभाजी लेखक नाभाजी बोल रहे हैं और मैं लिख रहा इसलिए मैं अपने कार्य की प्रशंसा नहीं मैं नाभाजी की लेखनी की प्रशंसा कर रहा ऐसा समर्पण और महाराज नाभाजी ने जब प्रियादास जी को आज्ञा दी है क्या भक्तमाल की टीका लिखिए तो उन्होंने कहा जानो निज मती मैं जानता हूं अपनी बुद्धि को जानता हूं अपनी योग्यता को जानता हूं मैं इसके सर्वथा अयोग्य हूं यह मैं जानता हूं लेकिन इसके बाद भी हमने संतों की वाणी से सुन रखा है क्या सुना है जानो निज मती पे सुनियो भागवत सुक प्रवेश कियो ऐसे ही कहाई हमने भागवत जी में सुना है क्या सुना है बोले सुख द्रुमन प्रवेश कियो जैसे व्यासी को सुखदेव जी ने वृक्षों में प्रविष्ट होकर उत्तर दिया अब वृक्ष बोलने में समर्थ नहीं थे पर वृक्षों में व्याप्त होकर सुखदेव जी ने उत्तर दिया ऐसे ही हम भी वृक्ष के समान जड़ हैं हम में न लिखने की सामर्थ्य है न बोलने की सामर्थ्य है श्री शुकाचार्य के समान आप मेरे अंतकरण में विराजमान हो जाइए और जिस रूप में आप ग्रंथ का लेखन कराना चाहते हैं उस स्वरूप में ग्रंथ को प्रस्तुत करा दीजिए प्रियादास प्रियादासी का समर्पण है ये उनका भाव प्रियादासी के काल से ही भक्तमाल का विशेष प्रचार हुआ ऐसा इतिहास के मर्मज्ञ विद्वानों का मत है माने नाभाजी के अवतरण के बाद किन्हीं किन्हीं परंपरा में भक्तमाल जी के छप्पे छंदों का पारायण होता था उसकी कथाओं का व्यवस्थित जो स्वरूप है प्रचार प्रसार है वो नहीं था प्रियादासी ने टीका लिखने के बाद कथाएं कही और इसको व्यवस्थित स्वरूप प्रियादासी महाराज ने प्रदान किया और उसके बाद इस वर्तमान सदी में अब तो शुरू इक्कीसवीं सदी आरंभ हो गई ना बीसवीं सदी में उसको विशिष्ट स्वरूप हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री सम्पन्न श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज एवं पूज्य पाद रामायणी श्री रामेश्वर दास महाराज इन दो महापुरुषों ने उस मूल ग्रंथ को मूल ग्रंथ तो इतना सही है पूरा है ये छप्पे कवित्र युक्त और इसके मोटे मोटे चार भाग बृहद व्याख्यान किया और अभी भी आवश्यकता इसके और बृहद व्याख्यान की आवश्यकता है और अधिक शोध हो गए और पुनः इसका और अधिक गृह लेखन किया जाए इसकी आवश्यकता है भगवान किसी को माध्यम बना के करावे तो बहुत अच्छा कार्य है सभी के लिए बहुत हितकारी कार्य तो श्री प्रिया महाराज उनसे संतों ने आग्रह किया कि एक ऐसा आयोजन किया जाए कि आपकी सन्निधि में हम लोग ब्रज मंडल की परिक्रमा करें परिक्रमा में कोई दिनों का नियम न हो किस स्थल पर कितने दिन रुकना है स्वतंत्रता पूर्वक परिक्रमा करें भले ही साल भर में परिक्रमा पूरी हो जहां बरसाने में मन लग गया तो आठ दस दिन वहां है फिर नंदगांव में मन लग गया तो वहां है ऐसे ही परिक्रमा करेंगे चाहे छह महीना में पूरी हो चाहे साल भर में पूरी हो बस ये विधि रहेगी कि भक्तमाल ग्रंथ पूरा हो आप कथा कहिए तो परिक्रमा करते करते श्री प्रिया जी महाराज होडल में पहुंचे होटल ब्रिज परिक्रमा में आता है वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश की सीमा में हुआ तो होडल में पहुंचे वहां आज भी स्थान है श्री निम्बार्क संप्रदाय का स्थान है और उस स्थान के उस काल में महंत जी थे महंत श्री लालदास जी महाराज बड़े उच्च उच्चकूट के संत सेवी गो सेवी महापुरुष थे उन्होंने प्रियादास जी को आग्रह पूर्वक रखा और कहा महाराज यहां पूरा ग्रंथ हो जाएगा तब आगे बढ़ने देंगे नहीं आगे यहां से बढ़ने नहीं देंगे इतने प्रेमी थे बहुत बड़ी जमात थी संतों की प्रियादास जी के साथ लेकिन महंत जी उदार हैं तो संतों की जमात का फिर क्या संकट महंत उदार हो गए तो उसको साधु चाहे जितने हो जाएं फिर भी लगता है कि और 150 साधु और आ जाते तो कृपा होती है? बहुत संतों से प्रेम था लालदासी महाराज को वहां श्री प्रियादासी महाराज कथा कहने लग गए महाराज कथा कहने लग गए और जहाँ भक्तमाल की कथा होती है वहाँ भोज भंडारे खूब होते हैं बोलो वृंदावन बिहारी उसका कारण यह कि भक्तमाल की कथाओं में प्रायः संत सेवा की खूब महिमा गाई गई है कई बार तो ऐसा होता है कि कंजूस से कंजूस व्यक्ति के मन में भी ये भाव आ जाता करे भैया इतने दिन कथा सुन रहे हैं हम भी दसवीं साधु तो झिमाई गए ऐसा मन अतिकृपण के मन में भी ऐसा भाव आ जाता है महाराज एक जगह सी घटना घटी नर्मदा किनारे मध्य प्रदेश में एक जगह पूज्य गोरेलाल जी वाले महाराज जी थे पूज्य श्री किशोरदास जी महाराज और पूज्य बाबा श्री अलविदी शरणी दोनों महापुरुष थे वहां भक्तमाल की कथा हो रही थी छोटा गांव सामान्य सामर्थ्य वाले लोग ये हुआ कि तो महाराज कथा तो बहुत अच्छी हुई पर भंडारा होना चाहिए कथा का तो उसी का विचार चल रहा था कथा पूरी होने वाली है भंडारा की व्यवस्था कैसे होगी ये भी था कि भाई सब श्रोताओं को किन्न का प्रसाद मिल जाना चाहिए और एक व्यक्ति कैसे करे इतना बड़ा काम तो एक उसी गांव का एक वैश्य था बनिया वो गांव के जैसे शेष होते हैं ऐसा था। उसने कहा महाराज पूरे गांव का भंडारा तो हम कर देंगे चाहे जितने लोग आवे संतों को सबको भंडारा कर देंगे पर हमारी एक शर्त है कि कथा वाले बाबा को महाराज जी को सब संतों के साथ हमारी कुटिया पर अपने चरण पधराने पड़ेंगे भले ही दस मिनट के लिए आवे भोजन भले ही न करें बाकी आवे तो लोगों ने कहा कि यह व्यक्ति इसने अपने जीवन में हम लोगों को याद नहीं है कि दो चार ब्राह्मण भी प्रेम से जिमाए हो भरपेट इतना महाकंजुष आदमी है इसने कभी दान पुण्य के नाम पर एक फूटी कौड़ी शायद किसी को न दी हो पर महाराज बड़ा चमत्कार है इसके मन में इतना बड़ा भंडारा करने का मन आ रहा है लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये भंडारा करेगा और उसने हलवाई वगैरह बुला करके सब काम लगा दिया तब लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ पांच सात हजार लोगों के भंडारे का काम शुरू होगा बोले हाँ अब तो ये करेगा जरूर जब इसने सब सामान मंगा लिया तो करेगा तब तक हम लोग गए भी नहीं जब काम शुरू हो गया बोले अब तो इसके यहां जाना चाहिए हम लोग गए तो ये प्रमाण है महाराज कंजू से कंजूस का मत उसको हमने पूछा कि आपके मन में प्रेरणा कैसे लगी अरे बोले महाराज सात आठ दिन से कथा सुन रहे हैं रोज यही कि संत सेवा के बिना कल्याण नहीं होता तो हमने सोचा महाराज जीवन भर तो दुकानदारी से कमाया है अब कल्याण का इतना सरल साधन हम क्यों अपने हाथ से जाने दें हमने सोचा चलो हम भी भंडारा करी इसलिए किया तो अब तक नहीं लेकिन मन पक्का करके हम इस आ गए ऐसा तो भोज भंडारे भी होने लगे संत सेवा होने लगी उस समय कुछ चोर वो उसी वृक्षेत्र के ही थे और वो भद्र होके खूब लंबे चौड़े तिलक लगा के साधुओं जैसे वस्त्र धारण करके वो भी आगे उन्हें भी आसन वहीं लगा लिया और प्रेम से वो भी वहां कथा सुनते और प्रसाद पाते पर इसी ताक में रहते कि कोई ऐसा अवसर आवे कि हम यहां से चोरी करके भगे एक दिन अवसर उनको मिल गया अर्धरात्रि के समय सब चयन कर रहे थे पुराने जमाने में संतों के यहां कोई ताले की व्यवस्थाएं नहीं थी सब विश्वास करते थे मंदिर में प्रवेश करके आज भी वे ठाकुर जी होटल में विराजमान ने जिनका चरित्र लिखा है वो तो ठाकुर जी आज भी आए राधा कृष्ण का स्वरूप है दास ने दर्शन किया है वो ठाकुर जी को लेके वो चोर भग गए और मंदिर में चांदी का थाल चांदी की झारी चांदी के पात्र यही मंदिर में भगवान के आभूषण और विग्रह और भगवान के रजत पात्र वो लोग के चोर भाग गए भगवान के आभूषण या पात्र चले गए इस बात का दुख नहीं था दुख इस बात का था कि परंपरा से सेवित हमारे मंदिर के ठाकुर जी चले गए यह दुख तो लालदास जी को था संतों को था और प्रियादासी को दुख ये था प्रियादासी ने कहा प्रात भय सब ही अपुलाए प्रियादास प्रिया दास अपुलाए सब ही दुख छाए प्रिया दास अतिहु अकुलाये उन्होंने कामी कथानी कथा नहीं कहूंगा कहते इसलिए कथा नहीं कहूंगा कि नाभाजी ने कहा था कि भक्तमाल के प्रधान श्रोता ठाकुर जी आज के तो बाद झूठी हो गए प्रधान श्रोता ही भाग गया कथा के बीच से देखो संतों का भाव चोर ले गए ये नहीं प्रियादास जी ने कहा ठाकुर को ये चरित्र न प्यारे ताते चोरन संग पधारे ठाकुर जी को ये चरित्र प्रिय नहीं है इसलिए चोरों के संग भाग गए इसलिए दास बोले यो सुनू अब मैं कथा न कही हूं कब हूं केवल यही कथा नहीं आज के बाद भक्तमाल की कथा नहीं कहेंगे एक आचार्य की वाणी झूठ हो गई ठाकुर जी कथा के बीच से भग गए चोरों के संग श्री श्रीनाभा बचन उचारे हरि को जन चरित्र ये प्यारे सो झूठी अब भई यहाँ आई कथा त्याग हरी गए पराई आज बात झूठी हो गई ठाकुर जी कथा छोड़ के चले गए प्रियादास ने प्रसाद नहीं पाया संतों ने प्रसाद नहीं पाया लाल दासी ने कहा महाराज ठाकुर जी की पुनः दूसरे ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो जाएगी पर आप लोग प्रसाद पाओ बोले तो ना हम प्रसाद पाएंगे और न यहां रहेंगे अब हम चले जाएंगे वो तो कथा भी नहीं कहेंगे परकम्मा पर भी नहीं करेंगे क्या ठाकुर जी छोड़ के चले गए कथा बहुत नाराज थे बड़े दुखी थे प्रियादास साहब पर लालदास जी उनको जाने नहीं देना चाहते थे इधर महाराज जी क्या हुआ अब देखिए ये जो है अर्धरात्रि के समय महाराज जी चोरी की और संत लोग प्रायः ब्रह्मवेला में तो उठ ही जाते हैं अब तो व्यवस्था दूसरी है लेकिन शास्त्र की मर्यादा ये है ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा साम्य क्षय कारिणी ब्रह्मवेला की निद्रा संपूर्ण पुण्यों का क्षय कर देती है चाहे जितना कोई भजन साधन करे यदि ब्रह्मवेला में शयन करता है तो उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाए हम लोग बहाना कर देते हैं आज तबीयत खराब है आज कमर में दर्द हो रहा है आज सिर में दर्द हो रहा है आज टूटन हो रही है आज बुखार है पर प्रार्थना है किसी पशु पक्षी को यह शिकायत नहीं होती कि आज टूटन है आज दर्द है आज हम नहीं उठेंगे आज सूर्योदय के बाद उठेंगे दुनिया में कोई पशु पक्षी सूर्योदय के बाद उठता हो आप दिखा दीजिए नहीं आप दिखा पाएंगे। पा। यदि मनुष्य ब्रह्म में नहीं जगता है अब पशु पक्षी जग, जग जाते हैं तो बताओ श्रेष्ठ कौन है इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयत्न करना ही चाहिए